नारायण नारायण, १९ मार्च, आज का विषय में आपस में प्रेम भाव कैसे बढ़ेगा प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी मात्र में जन्म से ही प्रेम भाव होता है इतना ही नहीं मनुष्य प्राणी प्रेम के सिवाय जीवित नहीं रह पाएगा प्रेम से संपूर्ण विश्व को वश में ला सकते हैं प्रेम करने में पैसा खर्च नहीं होता परिश्रम नहीं करने पड़ते किंतु हर किसी का अनुभव है कि प्रेम करना सहज नहीं जितना हम सहज समझते हैं इसका कारण है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है रुचि या पसंदगी भिन्न होती है और देव के कारण निर्माण हुए रिश्ते भी भिन्न होते हैं समान विचार के लोग होते हैं तो आपस में प्रेम निर्माण होता है जो अपने विचार के विरुद्ध होते हैं उनसे प्रेम नहीं होता प्रत्युत द्वेष निर्माण होता है द्वेष क्यों निर्माण द्वेशों का विचार और रुचि का, तो का द्वेश करते हैं उसी कारण से दूसरा व्यक्ति हमारा द्वेश करता है उदाहरण के लिए एक बात का विचार करें कोई एक बात हमें पसंद आई और दूसरे को वही बात पसंद नहीं आई तो दूसरे का द्वेश करने के लिए वही कारण हो जाता है। अतः उसी न्याय से दूसरे को पसंद ना आने वाली अपनी बात उसे हमारा द्वेष करने के लिए काफी नहीं होगी जितने व्यक्ति उतना उत, उनका भिन्न स्वभाव ऐसी कहावत ही है इसका मतलब ही यह है कि स्वभाव के अनुसार हर किसी की भिन्न रुचि होगी अतः द्वेश बुद्धि हटाने या मिटाने के लिए प्रत्येक को अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखना जरूरी होगा और प्रेम निर्माण होने के लिए सबको पसंद आने वाली जो बात होगी उसकी ओर ध्यान देना जरूरी होगा प्रेम का अनुभव करने के लिए अपने घर से प्रारंभ करना होगा घर के लोग फिर पड़ोसी उसके बाद आसपास के लोग आदि में अपनत्व बढ़ाने की बात अपनी कृति से करें फलतः क्रमशः प्रेम बढ़कर पूरा वातावरण प्रेममय हो जाएगा सबसे निष्कपट भाव से प्रेम करें न केवल अपने बोलने में बल्कि देखने में भी प्रेम हो अपनी वाणी अति मधुर हो बरतने में सहजता हो घर में फलानी बात जरूर करो या फलानी बात किसी भी हालत में मत करो ऐसे जिद न करते हुए रहो जो होना है हो के रहेगा ऐसी वृत्ति हो देह को नसीब के हवाले कर देना मुझे बहुत पसंद है प्रेम करने में गरीबी बाधा नहीं बनती और अमीरी होगी तो बहुत देना नहीं पड़ता जैसे माँ और बालक का प्रेम होता है वैसा भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होगा वह सृष्टि की और कुतूहल से और आश्चर्य भाव से देखेगा भगवान के प्रति प्रेम हर साधना का प्राण है वह प्रेम प्राप्त होने के लिए प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करें और उसके अनुसंधान में रहने का प्रयास करें चाहे घर में हो या बाहर हो मन में प्रेम का प्रभाव हो भय का नहीं नारायण नारायण